संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों का पराभव तथाजीतान वसुदान और छत्रदेव आदि का वध संजय ने कहा राजन इस प्रकार संसप्तकों के साथ लड़ने के लिए अर्जुन के चले जाने पर आचार्य द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना कर युधिष्ठिर को पकड़ने के विचार से युद्ध क्षेत्र की ओर चले महाराज युधिष्ठिर ने आचार्य की सेना का गरुण व्यूह देखकर उनके मुकाबले में मंडलार्थ व्यूह बनाया कौरवों के गरुण व्यूह के मुख्य पर महारथी द्रोण थे में भाइयों के सहित राजा दुर्योधन था नेत्र स्थान में कृतवर्मा और कृपाचार्य थे ग्रीवा स्थान में भूत शर्मा क्षेम शर्मा करकाक्ष तथा कलिंग सिंघल पूर्वदेश शूर आभीर दशेरक यवन काम्बोज हंसपथ सूरसेन दरद मद्र और कैके आदि देशों के वीर हथियारों से लैस होकर हाथी घोड़े रथ और पदाति सेना के रूप में खड़े थे दाई और अक्षौड़ी सेना के सहित भूस शल्य सोमदत्त और बाल्हिक थे बाई और अवंती नरेश विंद और अनुविंद एवं कम्बोज नरेश सुदक्षिण थे इनके पीछे द्रोणाचार्य अश्वस्था डटे हुए थे पृष्ठ स्थान में कलिंग अम्बस्ट मगध पौंड्र मद्र, गंधार शकुन पूर्वदेश पर्वती प्रदेश और वसंती आदि देशों के वीर थे पूंछ की जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुटुंब के लोगों के सहित भिन्न भिन्न देशों की सेना लिए कर्ण खड़ा था तथा हृदय स्थान में जयद्रथ संपत्ति ऋषभ जय भूमिंजय, वृष का क्राथ और निस्थराज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे इस प्रकार प्रदाति अश्वरोही गजारोही और रथी सेना से आचार्य द्रोण का बनाया हुआ गरुण के के से उछलते हुए समुद्र के समान जान पड़ता था इसके मध्य भाग में हाथी पर चढ़े हुए महाराज भगदत्त बाल के समान सुशोभित हो रहे थे इस अजय और अतिमानुष व्यूह को देखकर राजा झिठ ने झिठ धुम्न से कहा वीर आज तुम ऐसा प्रयत्न करो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 के हाथ से ही का होने वाला था इसलिए आरंभ में उनका सामने आना उन्हें जान पड़ा देखकर आचार्य कुछ खिन्न हो गए तब आपके पुत्र दुर्मुख ने दृष्ट दम्द को रोका बस दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा जिस समय तो ये दोनों युद्ध में संलग्न थे द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से युधिष्ठिर की सेना को अनेक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया। इससे कहीं दियास में अपने का भी पता नहीं लगता था इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध चल रहा था आचार्य ने सब वीरों को चक्कर में डालकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया राजा युधिष्ठिर आचार्य को अपने समीप पहुंचा देखकर निर्भयता से बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे इसी समय महाबली सत्यजीत उन्हें बचाने के लिए आचार्य की ओर बढ़ा उसने अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए एक तीखी नोक वाले बाण से आचार्य को घायल कर दिया फिर पांच बाढ़ मारकर उनके साथियों को मूर्छित किया दस बाणों से घोड़ों को घायल कर डाला दस दस बाढ़ों से दोनों पार्श्वरक्षकों को बिंध दिया और अंत में उनकी ध्वजा भी काट डाली तब द्रोण ने दस मर्म भेदी बाणों से सत्यजीत को घायल करके उसके धनुष बाण भी काट डाले सत्यजीत ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर आचार्य पर तीस बाणों से वार किया इस प्रकार द्रोण को सत्यजीत के काबू में पड़ा देख पांचाल देशी युग व्रक ने भी उन पर सौ बाणों की चोट की यह देखकर पांडव लोग हर्षनाथ करने लगे इसी समय व्रक ने अत्यंत क्रोध में भरकर द्रोणा की द्रोण की छाती में आठ बाण मारे साठ बाण मारे तब आचार्य ने सत्यजीत और व्रक के धनुष को काट कर केवल छह बाणों से वृक्ष को उसके सारथी और घोड़ों के सहित मार डाला इस पर सत्यजीत ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य को उसके सारथी और घोड़ों के सहित घायल कर दिया तथा उनकी ध्वजा भी काट डाली जब सत्यजीत के हाथ से आचार्य बहुत पीड़ित होने लगे तो उन्हें सहन न हुआ और उन्होंने उसे मारने के लिए बाणों की झड़ी लगा दी उन्होंने उसके घोड़े ध्वजा धनुष मूठ सारसी और दोनों पार्श्वरक्षकों पर हजारों वाण छोड़े किंतु सत्यजीत बार बार धनुष कट जाने पर भी आचार्य के सामने डटा ही रहा युद्धभूमि में उसका ऐसा उत्साह देखकर आचार्य एक अर्धचंद्राकार वाण से उसका सिर उड़ा दिया उस पांचाल महारथी के मारे जाने पर धर्मराज द्रोणाचार्य के भय से अपने घोड़ों को बहुत तेजी से अगवाकर युद्ध के मैदान से भाग गए अब आचार्य के सामने मस्य विराट का छोटा भाई सतानीक आया। वह छह तीखे बाणों से राजी और घोड़ों के छोड़े। तब उसे बहुत गरजते देख आचार्य ने बड़ी फुर्ती से एक सुरप्राण मारकर उसका कुंडल मंडित मस्तक काट डाला यह देखकर मत्स्य देश के सब वीर भागने लगे इस प्रकार मत्स्य वीरों को जीत कर द्रोणाचार्य ने चेदी करुश केकय पांचाल संजय और पांडव वीरों को भी बार बार परास्त किया आग जैसे जंगल को जला डालता है उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए आचार्य को सेनाओं का विध्वंस करते देखकर सब संजय वीर काप उठे जब युसिठिर आदि ने देखा कि आचार्य हमारी सेनाओं को भस्म के डालते हैं तो वे उन पर चारों ओर से टूट पड़े फिर उनमें से शिखंडी ने पाँच छत्रवर्मा ने बीस वसुधा ने पांच ने, ने सातिकी ने सौ ने युधिष्ठिर ने बारह, ने दस और चेकितान ने बाणों से उनको उन पर चोट की। तब द्रोण ने सबसे पहले दृढ़ सेन को धराशाई किया फिर नौ बाणों से राजा क्षेम को घायल किया इससे वह मरकर रथ से नीचे गिर गया इसके पश्चात उन्होंने बारह बाणों से शिखंडी को और बीस से उत्तम को घायल किया तथा एक भल बाण से वसुदान को जमराज के घर भेज दिया फिर 80 बाणों से छत्र वर्मा पर और छब्बीस से सुदक्षिणा पर वार किया तथा एक भल्ल से छत्रदेव को रस नीचे गिरा दिया तदनंतर चौसठ बाणों से युद्धाम्यु को और तीस से सातिकी को बीन कर वे फुरते से धर्मराज युधिठिर के सामने आ गए यह देखकर युधिष्ठिर अपने घोड़ों को तेजी से हकवाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गए और अब आचार्य के सामने एक पांचाल राजकुमार आकर डट गया आचार्य ने फौरन ही उनका धनुष काट दिया तथा सारसी और घोड़ों के सहित उसका भी काम तमाम कर दिया उस राजकुमार के मारे जाने पर सेना में चारों ओर से द्रोण कुमारो द्रोण कुमारो ऐसा कोलाहल होने लगा किंतु अत्यंत क्रोधातुर पांचाल मत्स्य की संजय और पांडव वीरों को द्रोणाचार्य खबराहट में डाल दिया उन्होंने कौरवों में सुरक्षित होकर साप्तिकी चेकितान धृष्टुम्न शिखंडी वृद्धेम और चित्रसेन के पुत्र सेना बिंदु और सुवर्चा इन सभी वीर और दूसरे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया तथा आपके पक्ष के दूसरे योद्धा भी उस महासमर में विजय पाकर सब और पांडव पक्ष के वीरों को कुचलने लगे